चौदवा अध्याय पुनः भगवते स्तुति कहते हैं के हरे हे ओम ओम ध्रुवक्षेत्र ध्रवाय ध्रवासि ध्रोबम जौ नीमासे दसायुयाय ओखक्ष्य केतम प्रथमम जोसाणास्वेना ध्रुयु सादयता मिहत्वा अर्थात हे इष्टके आप ध्रुव हैं आप स्थिर स्वभाव वाले हैं आप स्थिर मूल स्थान वाले हैं आप ध्रुव स्वभाव वाले हैं आप कुर्व का पताका का सेवन कीजिए स्थिर कीजिए आप स्थिर श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होइए अश्वनी देव और देवों के अध्वर्यो आपको इस उत्तम स्थल में प्रतिष्ठित करें हे इष्टके आप कुलवान हैं आप घी से युक्त हैं आप निवास योग्य पृथ्वी के घर में निवास कीजिए रुद्र गण और वसु गण आपकी उपासना करते हैं आप गणनीय हैं आप अपने सौभाग्य की बढ़ोतरी हेतु सुरक्षित करें दोनों अश्वनी कुमार अदभर्य के रूप में आपको इस यज्ञ स्थल पर विराजमान कराएं हे इष्टके आप शक्ति की रक्षा करती हैं आप देवताओं के अच्छे मन के लिए रण में प्रतिष्ठित होइए आप जैसे पिता पुत्र के सुखी जीवन की कामना करते हैं प्रयास करते हैं वैसे ही आप हमारे लिए कीजिए दोनों अश्विनी कुमार देवों के दोनों अदभर्यो आपको यहां प्रतिष्ठित करते हैं आप पृथ्वी के नाथ हैं आप जल से उत्पन्न हैं सब देव सब ओर से आपकी स्तुति करते हैं घीमय हवे से आनंदित होकर यहां विराजिए आप हमें पीढ़ियों सहित धन दीजिए देवताओं के दोनों अदभर्य दोनो अश्विनी कुमार आपको यहां प्रतिष्ठित करते हैं हम इस इष्टिका को आदित्य देव के पीठ पर स्थापित करते हैं इष्टिका अंतरिक्ष को धारण करती है आप सभी दिशाओं को स्थिरता प्रदान करती हैं आप भुवनों की पत्नी हैं आप जल की तरंगों की तरह हैं आपके दृष्टार ऋषि विश्वकर्मा हैं अश्वनी कुमार देवताओं के पुरोहित हैं दोनों अश्वनी कुमार आपको इस स्थान पर प्रतिष्ठित करने की कृपा करें हे इष्टिकाओं आप चमकीली हैं आप पवित्र हैं आप ग्रीष्म ऋतु जैसी हैं आप अग्नि के भीतर जुड़ी रहें आप स्वर्ग लोक तक विस्तार पाए आप पृथ्वी लोक तक कथित होने की कृपा करें जल और औषधियां फल वाली हों व्रत सहित अग्नियां ज्येष्ठता के लिए प्रेरित करने की कृपा करें जो अग्नियां हम समान मन वालों के भीतर हैं वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को शोभित करने की कृपा करें ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलेभूत करते हुए इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हों अपनी दिव्यता से अंगरा की भांति इष्टृता पूर्वक विराजमानने की कृपा करें हे इष्टकाओं आप ऋतुओं के साथ प्रेममय हैं हे इष्टकाओं आप जलों के साथ प्रेममय हैं हे इष्टकाओं आप देवों के साथ प्रेममय हैं आयु देने वाले देवों के साथ प्रेममय हैं आप इंद्राद देवों के साथ प्रेममय हैं हम अग्नि की प्रसन्नता के लिए आपको ग्रहण करते हैं वैस्वा नर के प्रसन्नता के लिए अध्वरि अश्वनी कुमार आपको यहां प्रतिष्ठित करते हैं ऋतुओं सहित वसुगणों के साथ आपको अग्नि की प्रसन्नता के लिए प्रतिष्ठित किया जाता है जल सहित आप ऋतुओं के साथ प्रेममई देवताओं सहित आप ऋतुओं के साथ प्रेममई देवताओं के अध्वरि आपको यहां प्रतिष्ठित करने की कृपा करें आप ऋतुओं के प्रिय हैं आप जलों के प्रिय हैं आप आदित्यओं के प्रिय हैं आप प्राणों से प्रिय हैं आप ऋतुओं के साथ प्रेममय हैं आप जलों के साथ प्रेममय हैं आप रुद्रों के साथ प्रेममय हैं आप देवताओं के साथ प्रेममय हैं आपको संसार के कल्याणकारी अग्नि के लिए ग्रहण करते हैं अद्वर्यु असने कुमार आपको यहां प्रतिष्ठित करने की कृपा करें आप हमारे प्राण की रक्षा कीजिए आप हमारे अपान की रक्षा कीजिए आप हमारे ब्यान की रक्षा कीजिए आप हमारे नेत्रों की रक्षा कीजिए आप हमें व्यापक दृष्टि प्रदान कीजिए आप हमारे कानों को पूर्ण रूप से सामर्थ्यशाली बनाइए आप उर्वी पर कृपालु होइए आप पृथ्वी को जल से सींचिए आप पृथ्वी को औषधियों से सींचिए आप दोपायों की रक्षा कीजिए आप चौपायों की रक्षा कीजिए आप स्वर्गलोक से हम पर कृपा की बरसात कीजिए प्रजापति ने गायत्री छंद से मूर्धन्य ब्राह्मणों को उत्पन्न किया प्रजापति ने वै छंद से संरक्षणशील क्षत्रियों को उत्पन्न किया आयु अधिपति ने बिष्टव छंद से वैश्य को उत्पन्न किया विश्वकर्मा ने परमेश्ठ छंद से शूद्र को उत्पन्न किया प्रजापति ने एक पद छंद से भेड़ को उत्पन्न किया प्रजापति ने एक पंक्ति छंद से मानव को उत्पन्न किया प्रजापति ने विराट छंद से व्याघ्र को उत्पन्न किया प्रजापति ने जगति छंद से शंभक को व्याघ्र उत्पन्न किया प्रजापति ने वृति छंद से भारवाही पशु को उत्पन्न किया प्रजापति ने ककुब छंद से उक्षा जाति को उत्पन्न किया प्रजापति ने सांतो वृहति छंद से ऋषभ को उत्पन्न किया प्रजापति ने पंक्ति छंद से वृषभ को उत्पन्न किया प्रजापति ने जगती छंद से गौ को उत्पन्न किया प्रजापति ने त्रिष्टुप छंद से त्रवी जाति को उत्पन्न किया प्रजापति ने ब्राड से भारवाहक पशुओं को उत्पन्न किया प्रजापति ने उष्णिक से तीन वत्स वाले पशुओं को उत्पन्न किया प्रजापति ने अनुष्टुप से तुरिया वाट जाति को उत्पन्न किया इष्ट का इस लोक की रक्षा करने की कृपा करें हम इन्द्र देव से इस लोक की रक्षा करने की कृपा करने का अनुरोध करते हैं हे hey, इंद्रदेव हे Agne आप आयातिक हैं इष्टका को स्थापित करने की कृपा करो इष्टका अपने पृष्ठ भाग से स्वर्ग लोक को व्याप्त करती हैं इष्टका अपने पृष्ठ भाग से पृथ्वी लोक को व्याप्त करती हैं इष्टका अपने पृष्ठ भाग से अंतरिक्ष लोक को व्याप्त करती हैं हे इष्टका विश्वकर्मा आपको पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर अधिष्ठित करने की कृपा करें आप प्रथम अंतरिक्ष को धारण कीजिए आप अंतरिक्ष का विस्तार कीजिए आप अंतरिक्ष के प्रति हिंसा मत कीजिए आप सबके प्राण सब की रक्षा के लिए अंतरिक्ष को धारण कीजिए आप सबके अपान की रक्षा के लिए अंतरिक्ष को धारण कीजिए आप सबके ज्ञान की रक्षा के लिए अंतरिक्ष को धारण कीजिए आप सबके उद्यान की रक्षा के लिए अंतरिक्ष को धारण कीजिए आप चरित्र की प्रतिष्ठा के लिए अंतरिक्ष को धारण कीजिए हे इष्टका आप नारी हैं आप पूर्व दिशा में सुशोभित होती हैं आप विराट हैं आप दक्षिण दिशा स्वरूप हैं आप सम्राट हैं आप पश्चिम दिशा स्वरूप हैं आप स्वयं प्रकाशित हैं आप उत्तर दिशा स्वरूप हैं आप सभी विशाल दिशाओं की अधिष्ठाता हैं हे इष्टकाय विश्वकर्मा आपको अंतरिक्ष के पृष्ठ भाग पर विराजमान कराएं आप ज्योतिषमती हैं आप सबके प्राणों की रक्षा के लिए ज्योति प्रदान कराएं आप सबके अपान की रक्षा के लिए ज्योति प्रदान कराएं आप सबके व्यान की रक्षा के लिए ज्योति प्रदान कराएं वायु आपके इष्ट अधिपति हैं उन वायु की दिव्यता से आप अंगिरा के भांत स्थिर होकर विराजमान की कृपा करें सावन और भादों दो महीनों में वर्षा ऋतु से संबंधित है आप अगने के भीतर जुड़े हुए हैं, हमारे लिए स्वर्ग लोग फले भूत हों、हमारे लिए प्रिथवी लोग फले भूत हों, हमारे लिए जल फले भूत हों, हमारे लिए औसदियां फले भूत हों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 ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलेभूत करते हुए इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हूं अपनी दिव्यता से अंगरा के भांत स्थिरता पूर्वक विराजमान होने की कृपा करें शरद ऋतु के अश्विन और कार्तिक ये दो महीने हैं सावन और भादों ये दोनों मास वर्षा ऋतु से संबंधित हैं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 आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए आप हमारे अपान की रक्षा कीजिए आप हमारे ब्यान की रक्षा कीजिए आप हमारे नेत्रों की रक्षा कीजिए आप हमारे कान की रक्षा कीजिए आप हमारी वाणी को मधुर बनाइए आप हमारे मन को जिताइए आत्मा का योग कीजिए ज्योति प्रदान कीजिए